सुंदरता की हो एक संसार दुष्ट की संगति ताूप तुम पुष्ट करा विनती कर सकल धर्मिन सों, धर्मी है जिन नाम धरा एक तो मनुष्य को इस दुष्ट संसार का संग सहज रूप से प्राप्त है ही अर्थात उसने इसमें जन्म लिया ही है और उस पर दूषित आचरण करके इसकी यानी संसार की दुष्टता को और पुष्ट करता है सेवक जी कहते हैं कि मैं सब धर्मियों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम धर्मी होकर बदनामी मत कराओ सेवक जी कह रहे कि एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ दुष्ट की परिभाषा क्या होती है सेवक जी ने कहा एक संसार दुष्ट की संगत दुष्ट किसे कहते हैं कहतेशु अनबल संगजन विमुख तजो कोए विमुख तजो सब कोए झूठ बोलत सचमानत दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परि हरों दूरी भजत श्री हरे दुष्ट किसे कहते है? जो अशुभ कर्म करने वाले जो अनर्भल दूसरों का अहित करने वाले हैं जो संतों को भिखारी समझते हैं जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं। जो मद में मतवाले रहते है सांसारिक भोगों के और सांसारिक विषय प्रपंचों में झूठ बोलने में अपने को सुखी समझते हैं, झूठ बोल करके वो सुख का अनुभव करते है असाचरण करके वो अभिमान से मद से युक्त होते है आज मैंने ये हिंसा की, आज मैंने विवे विचार किया आज मैंने ये चकल छल कपट किया आज मैंने इसको झुका दिया बोले एक तो संसार हो दुष्ट स्वभाव वाला दुष्ट स्वभाव को एक शब्द में कह सकते है भगवद विमुखता दुष्ट वही है जो प्रभु से विमुख है जो प्रभु से विमुख है वही भोगों में आसक्त होता है राम विमुख असहाल तुम्हारा राहाल को कुल रोवनिया। जो भगवान से विमुख है वो सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है सर्वनाश का यही स्वरूप है सच्चिदानंद में प्रभु का अंश होकर भोगों में रमण करते हुए अपने आप को विस्मृत हो जाना नष्ट हो जाना अपने आप को भूल गया मैं भगवान कांश्य और कैसे नष्ट हो गया साधारण कीट पतंगों की तरह इतने में ही जीवन नष्ट कर दिया एक तो संसार का स्वभाव है भगवत भी उसमें भी तुम लेकर हो करके ऐसे लोगों का संग करते हो ताव में तुम पुष्ट कराओ तुम इस भगवत विमुख पुरुषों का संग करके भगवत विमुखता को पुष्ट कर रहे हो मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हित धर्मी होकर कम से कम अपने हित धर्म की लज्जा तो रखो तुमने दीक्षा ली तुम भगवत शरणागत हो ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए सेवक जी कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट हो विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धरावो आगे स्वार्थ सकल जी गुरुचारण भजी गुणा नाम सुनी कथी संतन सो संग करी काल व्याल मुख परो परफ बात पेत भरोमो कत अन्य का है कि जी अलाज धरी कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है हम बता रहे हैं कैसे तुम साचे हित धर्मी हो सकते हो कैसे तुम्हारे हृदय की कचाई जाए कैसे तुम्हारे हृदय से भगवद विमुखता जाए ये मैं तुम्हें साधन बता रहा हूं क्या साधन स्वार्थ स्वार्थ का तात्पर्य है रूप रस गंध जो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोगा जाता है स्वयं भोक्ता बन करके ये जो लोक परलोक के भोगों का भोगता बने बैठे हो यह तुम्हारा भ्रम है इस भ्रम को त्याग दो स्वार्थ बुद्धि, देह भाव, बुद्धिजन विषयों के भोगने की धारणा ये बहुत हानिकारक है भगवत प्रेम में बहुत बाधक है यदि प्रेम धर्मी कहलाते हो तो सबसे पहले स्वार्थ का त्याग करो देह भाव ही स्वार्थ बुद्धि है इंद्रियों से विषयों को भोगना ही स्वार्थ बुद्धि है संसार के भोगों को सत्य मानना ही स्वार्थ बुद्धि तो मानो किसी ने सेवक जी महाराज से कहा कि आप जो कह रहे हैं स्वार्थ का त्याग कर दो तो बड़ी कठिन बात है महाराज क्योंकि हम देहाभिमानी है देह भाव से युक्त है बहुत कठिन है तो सेवक जी ने आदेश किया मैं तुम्हें सरल उपाय बताता हूँ देहाभिमान का नाश करने के लिए और स्वार्थ बुद्धि का नाश करने के लिए स्वार्थ सकल तज कैसे बोले गुरु चरणन भज गुरुदेव भगवान के चरणों का भजन करो बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए बिना गुरु चरणों की सेवा के, बिना गुरु चरणों में भगवत भाव के आज तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई इतिहास प्रमाण है और गुरु चरणों का भजन आज तक हमारे हर संप्रदाय में हर आचार्य परंपरा में ऐसा ही हुआ है कि इष्ट से भी अधिक करके गुरु को माना गया है इष्ट से भी अधिक करके जब तक शिष्य के हृदय में गुरुजी के प्रति ऐसा भाव न होगा कि हमारे गुरुजी साक्षात पर ब्रह्म है हमारे गुरुजी साक्षात हमारे इष्ट है तब तक पूर्ण भाव लगेगा ही नहीं गुरु में मनुष्य बुद्धि करना गुरु में देव भाव रखना जैसे संतों की वाणी में हमने सुना कि चरणामृत में जल बुद्धि और शत्री विग्रह में धातु बुद्धि प्रसाद में अन्न बुद्धि मंत्र में शब्द बुद्धि गुरु में मनुष्य बुद्धि महत अपराध की बात है यदि गुरु साक्षात परब्रह्म है ऐसी आपकी भावना है आप सर्वतो सर्वतोभावे गुरु सेवक जी ने महाराज ने कहा गुरु गोविंद न भेद कराए संतत सकल सुनो गुरु और गोविंद में भेद नहीं प्रथम से वो गुरु के चरण जिन या धर्म कहो सब करण नाम प्रभाव बतायो जो हरिवंश नाम नित्य जप अगर नित्य हरिवंश नाम का रटन हो और नित्य गुरुदेव भगवान के चरणों का सेवन हो तो निश्चित नित्य बिहार रस का अनुभव में अब अपने आप स्फुरित हो जाएगा स्वार्थ का त्याग करके गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनका भजन भजन का तात्पर्य सेवा सेवा का तात्पर्य सेवा गुरु चरणों का भजन करो स्वार्थ सकल गुरु चरणन भजी अब गुरु चरणों के भजन का स्वरूप बता रहे हैं कि क्या है विशुद्ध बोले गुण नाम सुनि कथ प्रियालाल के गुणों का खूब गायन करो प्रियालाल के नाम का जब करो प्रियालाल की लीलाओं का चिंतन करो यह है गुरु भजन हमारे गुरु के चरणारविंद के आश्रय के प्रताप से नाम में प्रीति होगी धाम में प्रीति होगी लीला में प्रीति होगी श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति होगी और इनका सतत स्मरण चिंतन सेवन यह है गुरु भजन गुरु चरणों का आश्रय लेने से श्यामा श्याम के चरणारविंद में निश्चित पार प्रेम होता है यही सिद्धांत आचार्य चरण कह रहे हैं श्याम श्यामा पद कमल संगी श्री नायक अब गुरु चरणों का आश्रय लेकर गुण नाम सुनिकथी तो बोले गुण नाम में श्रवण में और कथन में और चिंतन में बहुत कठिनता पड़ रही क्योंकि विषय चिंतन का अभ्यास बना हुआ है विषय श्रवण में सुख लगता है विषय का चिंतन करने में अच्छा लगता है कैसे बात बोले संतन कर संग करें कितना सुंदर सिद्धांत कहा कि यदि आप गुण नाम श्रवण कथन में बहुत जल्दी प्रीति पाना चाहते हो तो जो गुण नाम श्रवण कथन में रमे हुए संत महापुरुष है उनका समागम करो तीन मुख हरिजस सुनत श्रवन मानव त्रिपित चिन्ह जो भगवत प्रेमी महात्मा निरंतर भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते हैं उनके वचनों से जब हम श्यामा श्याम का जस श्रवण करते हैं तो श्रवणेन्द्री के सारे दोष नष्ट हो जाते प्रिया प्रीतम की वार्ता सुनने में अच्छी न लगे तो जानना हमारी श्रवण्री बहुत गंदी है और जिस समय प्रिया प्रीतम की वार्ता ऐसे लगे जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा सरीलाना और भरे निरंतर हो ही न पूरे तब जानो की हमारी श्रवणी निर्दोष हो गयी श्रवण इंद्री को निर्दोष करने के लिए और वाक इंद्री को निर्दोष करने के लिए वाक इंद्री से कीर्तन होता है श्रवण्री से श्रवण होता है तो गुण नाम सुन कथी श्रवण और कथन दोनों बात कही उसके लिए पवित्र भाव संतों के चरणों में करो खूब संत समागम करो ये जो देह भाव है ये हटाना ही पड़ेगा क्योंकि कप पित बात भर तुम्हारे शरीर में और कुछ नहीं है कपित कप बात का संघात ही पंच भौतिक शरीर है इसमें राग करके गुरुचरणों का अपराधन करना प्रियालाल के चिंतन से विलग्न होना इस शरीर में अभिमान करना राग करना भोगों को भोगना ये अज्ञान की धरा स्वार गुरुचरणन भजी गुण नाम सुन कथी संतन सोसंग कर और ध्यान रखो काल व्याल मुख पर काल रूपी अजगर ने तुम्हे दबा रखा बस लीलना बाकी है किसी भी क्षण तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है काल व्याम मुख भर कपित तनन अन्य क्यों भ्रमित हो रहे हो अपने को अनन्य रसिक कहलाते हो और श्यामा श्याम के चरणार विद का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करते हो श्यामा श्याम का आश्रय छोड़कर विषय पुरुषों का आश्रय प्रपंच वार्ता अरे तुम्हें हृदय में लज्जा आनी चाहिए सेवक जी महाराज कह रहे सेवक निकट रसरीति प्रीति मन धरी हित हरी वंश कुल सब परिहरी काचे चे रसिकन सो विनती करतसी गोविंद दुहाई भाई जो न से वो श्याम हरि प्रकटित श्री हरिश सूर दुदुबी बजाय बल मदन मोह मज मद मलित निधरि निर्दलित दम भदला भरम भाग्य भयभीत गर्व दुर्ज नज खंडन लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड विखंड कृष्णा प्रपंच मत्सरा व्यसन सवद सर्व दंड निर्बल करे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बला तब जयति जयति जग उच्चरे शुभ अशुभ दुर्गा विध्वंसी बला तब जयति जयति जग उच्चरे सेवक अर्थात पक्के धर्मियों के निकट रहकर श्री हित की रस रीति और प्रीति में अपने मन को लगाओ और अपनी कुल की मर्यादाओं को छोड़ दो मैं तुम कच्चे रसिकों से आ, या ध्यान ध्यान देने ये कह रहे सेवक जी महाराज कि जो सेवक हैं आप क्या कह रहे हैं जो सेवक है सेवक कौन जो हित धर्मी तुम उन सेवक का संग करो जैसे किसी ने कहा तुम सेवक थोड़ी हो सकते हो तो जब तक सेवक हो नहीं तब तक निकुंज में प्रवेश ही नहीं सेवक हो गए नहीं तो प्रिया प्रीतम की आराधना नहीं बनेगी बिना सेवक में तदात्म भाव हुए कोई हरिवंश को लाड़ लड़ाई ही नहीं सकता हरिवंश राधा हरिराधा वृंदावन जब सेवक हम मैं सेवक हूँ ये अभिमान आ जाएगा असिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति पत्र अगर कोई कहे तुम सेवक नहीं तो क्या स्वामी है क्या तो बोले सेवक के निकट रह करके अपनी कुल परंपरा जो लोक मर्यादा के उसका त्याग करो और हित परंपरा को स्वीकार करो अब हमारे देवी देवता हमारे आराध्य देव हमारी जाति हमारी कुल सब श्री जी है श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्ध सिद्धि हरिवंश श्री हरिवंश सुगोध कुल देव जाति हरिवंश श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्ध सिद्धि हरिवंश जब हम श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए तो हमारा कोई कुल नहीं हमारा और कोई आराध्य नहीं हमारी और कोई जाति नहीं हमारी और कोई मर्यादा नहीं हमारी जाति हमारी श्री जी हमारे कुल हमारी श्री जी जो कुछ है हमारी श्री जी श्री जी का परात्म पर प्रेम स्वरूप आचार्य रूप से ही हरिवंश चंद्र जू के रूप में प्रकट हुआ सेवक जी कह रहे हैं, पक्के धर्मियों का अर्थात सेवकों का निरंतर संग करते हुए कुल धर्म का त्याग करके उस रस रीत को स्वीकार करो जिस रस रीत से श्यामा से हमको दुलार किया जाता है मैं तुम कच्चे रसिकों से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे भाई तुमको श्री गोविंद की शपथ है जो तुम श्री श्यामा हरि का सेवन न करो यदि कच्चे धर्मी अपने लोभ क्रोध कपट पाखंड आदि स्वभाव के दुर्गुणों के सामने अपने को असहाय प्रतीत करते हों अर्थात उन पर विजय पाने में अपने को असमर्थ मानते हों तो उनका ओझ और उत्साह बढ़ाने के लिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि श्री हरिवंश रूपी योद्धा तुम्हारे भाग्य से इस पृथ्वी पर अपने बल सामर्थ्य की दुंदबी बजाकर प्रकट हो गए हैं अर्थात पृथ्वी पर प्रेम का अवतार अपने बल का प्रकाश करके प्रकट हो गया है इस योद्धा ने किन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की है सेवक जी महाराज कह रहे की चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा हो चाहे जितना बड़ा व्रत रहने वाला हो चाहे कोई ज्ञानी हो काम क्रूद लोभ मोह मदमत्सर आदि पर विजय पाना बड़ा कठिन बात है अगर इस पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो एक ही परम तत्व है जिसका नाम है प्रेम वही हित है जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो सभी विकारों का सभी बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रष्ट होते देखोगे बड़े बड़े योगियों को पतित होते देखोगे बड़े बड़े मुनियों को आप डिगते हुए देखोगे लेकिन साधारण भक्त को डिगते हुए नहीं देखोगे केवल महामंत्र उच्चारण करते हैं और कुटिया में बैठे नवीन बैस कुछ नहीं उखाड़ पाई तीन दिन में वो हरिदास हो गए आप देखो हरिदास जी जो मिलेक्ष कुल में जन्मे केवल नाम का आश्रय लिया कितने ऐसे भक्त हुए जो आप देखोगे ना ज्ञान वर्णन करते ना योग जानते केवल रामकृष्ण नाम उच्चारण करते राधा नाम उच्चारण करते और विजय प्राप्त कर ली समस्त विकारों पर उनके हृदय में हरि का निरंतर वास है काम क्रोध मदमान लोभ न राग नहीं द्रोहा जिनके कपट दम्ह नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया ठाकुर जी उसके हृदय में बसते किस कारण से नाम भगवान जिध्या में ने तो नामी का हृदय में प्रादुर्भाव हो गया नाम क्या प्रकट करता है प्रेम पहले प्रेम और प्रेम घसीट के लाता है नामी को और बंदी बना देता है उस नाम जापक के हृदय में प्रेम सबसे बड़ा महान युद्धा है और परात्पर प्रेम का स्वरूप श्री हिताचार्य चरण है कह रहे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं डंके की चोट से हरिवंश अर्थात जब तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो तुम समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे तुम्हें विकारों पर विजय प्राप्त करने की चिंता नहीं करनी तुम्हें हित शरण में होकर नाम जब करते हुए प्रियालाल से प्रेम प्राप्त करने की चिंता करनी तुम्हें प्रियालाल से हित करना है प्रियालाल से प्रेम करना है जब हमारा अगला कदम दृढ़ हो जाएगा तो छला अपने आप उठ जाएगा हमारा मन यदि प्रियालाल में आसक्त हो गया तो काम क्रोध लो की सत्ता ही नहीं क्यों हमें गिरा सके और अगर हम भाव भाव देव भाव, रखते हुए तपस्या तो करेंगे कहीं न कहीं हम भ्रष्ट हो जाएंगे सेवक जी में प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुधु बजाए बल ये एक ऐसा बल है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए प्रेम दूसरी कोई शक्ति ऐसी आज तक नहीं आई जो प्रभु को अधीन कर ले या प्रभु के भक्तों को अधीन कर ले एक महान बल है क्या प्रेम जो प्रेमाधीन भगवान और प्रेमाधीन भक्त दोनों को अधीन किए हुई प्रेम और वही परात्पर प्रेम हिताचार्य के रूप में प्रकट हुआ है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सच्चे धर्मियों के पाके धर्मियों के संग से तुम अपने हृदय में हित चरणार का अनुराग प्रकट करो और हित में ऐसा बल है जो काम क्रोध मोह मद्म मार मार के भगा देंगे आपके हृदय से आगे वर्णन करते हैं इस योद्धा ने किन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की है इसका उत्तर देते हुए श्री सेवक जी कहते हैं कि इन्होंने काम और मोह के गर्व को क्षूण कर दिया और दम पाखंड के दल को अपमान पूर्वक कुचल डाला है इस योद्धा के दर्शन मात्र से ब्रह्म भयभीत होकर भाग गया है इसने अहंकार रूपी दुर्जन का रजोगुण खंडित कर दिया है परिणाम स्वरूप भगवान की दासता का शुद्ध अहंकारी शेष रह गया है और कलिकाल के कारण उत्पन्न लोभ क्रोध कपट एवं प्रबल पाखंड को टूट-टूट कर दिया है इस योद्धा ने तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन की संपूर्ण सेनाओं को निर्बल बना दिया है और शुभ अशुभ रूपी किले को बलपूर्वक नष्ट करके जगत में अपना जय जयकार करा लिया है जब तक शुभ है तब तक बंधन है और अशुभ है तब तो तब बंधन है शुभ अशुभ दोनों का नाश हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती और शुभ अशुभ का नाश भगवत प्रेम ही करता है अगर शुभ है तो स्वर्ग जाओ अशुभ है तो नरक जाओ शुभ अशुभ है तो यहाँ मृत्यु लोक है शुभ अशुभ दुर्ग विद्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्रेम में मतवाला उपासक श्री जी के समीप पहुंच जाता है शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश जो शुभ अशुभ का नाश करके अपने चरणारविंद की अविचल भक्ति के प्रभाव से श्री श्यामा श्याम में सहचरी भाव प्रदान करते हैं ऐसे श्री हिताचार्य चरण की जय जयकार करते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बंधन है मैं तू मेरा तेरा अगर उपासक होकर इतने में फंसा रहा तो उपासना किस बात की ये लोक व्यवहार ये निंदा ये स्तुति ये छोटा ये बड़ा ये सब बहुत नीचे लेवल की बात है जब ऊपर भावना में उठा जाता है, तो सब चित्र हित मित्र के जालों धामी धाम श्री स्वामी हमारे आचार्य हैं, है हरिवंश महाप्रभु वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमें आदेश कर रहे हैं ये क्रूर आप पापी न उन्नत शताम संभाष दृश्याश सर्वानु वस्तु परम स्वाराध्य बुद्धिम जो क्रूर है दुष्ट है पापी है संभाषण योग्य छुने योग्य भी नहीं वो हमारे राधा लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मती है ऐसा उपासक को तत्काल मानना चाहिए क्योंकि क्यों आचार्य कह रहे आचार्य कह करे श्याम श्यामापद कमल संगीत सिद्ध नाय हमें तत्काल ये भाव अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए गुरु ग्रोह लगेगा श्री हरिवंश चंद्र जी ने जो हमें आदेश किया है श्री हरिवंश कही जो कृपा कर हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो तेन बचन मानत कर गुरुद्रोहीपनो भाई अपनी मनमानी किसका द्रोह रसिकों का दो किसका दो श्री जी के सेवक का द्रोह और हम कहलाते हैं अपने को हित धर्मी अपने को कहलाते प्रेमी उपासक अरे सारा जगत परम तत्व हित है प्रेम है फिर जो हित उपासना में मगन है कह सेवक जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी और यहाँ कह रहे हम तुम्हारे तन को नष्ट कर देंगे तुम्हारे प्राणों का हरण कर लेंगे हरिवंश जस गाने वाले को कह रहे तुम्हारे प्राणों का हरण कर लेंगे तुम्हारा अपमान कर देंगे क्यों क्योंकि उनकी वासना उनकी कामना उनको जला रही है उनको आगे बढ़ने से रोक रही वो अपनी वासना और अपनी कामना को नहीं जला सकते हाँ, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताश बलिहारी जो हरिवंश उपासक सेवे सदा से चरण विचारी जो हरिवंश गिरा जसगावे तास परवारी और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सो तो मेरे प्रभु तय प्रभु भारी श्री सेवक जी महाराज कह रहे अगर हमने सेवक जी की बात माननी है तो सेवक वाणी सेवक जी की आज्ञा है और हर हरिवंश चरणाश्रित सेवक है हर हर जब तक प्रत्येक शरणागत सेवक भाव को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो श्यामा श्याम से की सेवा में प्रवेश पा ही नहीं सकता जिसका मन मन है वो सेवक कहा जिसका मन हरिवंश है जिसकी बुद्धि हरिवंश है जिसका चित्त हरिवंश है जिसका प्राण हरिवंश है जिसका मित्र हरिवंश है वही है सेवक और वही सेवक निकुंज में प्रवेश पाता है बिना सेवक बने निकुंज में प्रवेश है ही नहीं अगर लौकिक धरा है देह भाव है कि देह भाव वाला पुरुष है या स्त्री है वो प्रपंची और संसारी उसकी वार्ता नहीं माननी चाहे चौदह तिलक लगा चाहे बाईस तिलक लगावे हमें दिलकों से कोई मतलब नहीं जब तक वाणी के अनुसार जीवन नहीं तो वो जीवन किस काम का वैष्णव वही जो आचार्य की बात माने आचार्य की बात यही है कि प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों के चरणों में सिर नवाते हुए निरंतर प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त रहे जो कृपा है हमें सूधो चले अपने धर्म रसकंसो प्रीतम का है प्रेम गलियमें प्रपंच नहीं समाता अपने आप ये संप्रदायवाद भी प्रपंच है यदि भगवत चिंतन में बाधक हो तो ये संप्रदाय इसलिए है कि श्री जी के मार्ग में चल करके उस रस में डूबो अगर संप्रदायवाद में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे वैष्णव की निंदा एक दूसरे संप्रदाय की निंदा तो आग लगे ऐसे वाद में हमें नहीं चाहिए प्रेम प्रवाह परे जलते। जब चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ गया तब कौन वाद विवाद कहाँ वाद विवाद रहे ये वाद विवाद प्रपंच नाना प्रकार की निंदा स्तुति ये उपासना कहाँ प्रेम में उन्मत्तता चाहिए और कहा एक दूसरे की निंदा स्तुति चाहिए क्या संप्रदाय की उन्नति बाहरी व्यवहार से होती है क्या अगर एक भगवत प्राप्त संत हो जाए तो संप्रदाय की उन्नति हो जाती बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने से बड़े बड़े प्रचार प्रसार से संप्रदाय की उन्नति संप्रदाय की उन्नति होती है अगर एक प्रेम में मतवाला होकर घूमने लगे तो उसके संप्रदाय का यश होने लगे एक भगवत प्रेमी महात्मा एक भगवत प्रेम में उन्मत्त प्रेम में उन्मत्त होने के लिए अजात शत्रु तदा प्रपंच दम्भ आदि देहा जहाँ प्रपंच है दम्भ है निंदा है स्तुति है ये क्या हरिवंश धर्म है ये क्या प्रेम धर्म है प्रपंच धर्म है वो ऐसे प्रपंच का हम तिरस्कार करते नमस्कार करते हरिवंश धर्म का जहाँ आजाद सत्रुता, निरंतर शत्रुताव है जहाँ निरंतर चिंतन अपने इष्ट के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं जब तक ये सत्ता नहीं मानी जाएगी बात ही नहीं बनेगी वल्लभ सिधा राधा राधा, राधा, राधा We are the future.